श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी निरंजनानंद निरंजन की सरलता और वैराग्य के कारण ठाकुर उनके प्रति कितने स्नेह स्नेहपरायण थे इसका उल्लेख वचनामृत ग्रंथ में अनेक स्थलों पर आया है पाठकों की सुविधा के लिए हम उनमें से कुछ अंश उद्धृत कर रहे हैं ठाकुर ने एक दिन 5 जनवरी अठारह सौ को निरंजन के वैराग्य के बारे में मड़ी से कहा था देखते हो ना निरंजन को उसका भाव है यह ले अपना और इधर ला मेरा बस और कोई संबंध नहीं है और कोई खिंचाव नहीं इसके पहले एक दिन बीस जून अठारह सौ ईस्वी को ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा था बाबूराम और निरंजन इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं अगर को, कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा अच्छा निरंजन तुम्हें कैसा लगता है मास्टर ने उत्तर दिया जी हाँ बड़े अच्छे चेहरे मोहरे का है ठाकुर बोले नहीं सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं सरल है सरल होने पर सहज ही लोग ईश्वर को पा जाते हैं सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है निरंजन विवाह नहीं करेगा तुम क्या कहते हो कामनी और कांचन यही बांधते हैं ना मास्टर जी हाँ ठाकुर भाव में मैंने देखा यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका माँ के लिए नौकरी करता है इसमें दोष नहीं है नरेंद्र राखाल निरंजन इन लोगों का पुरुष भाव है बलराम भवन में एक दिन ठाकुर ने भावावेश में कहा था अलख निरंजन निरंजन आ बेटा कब तुझे भोजन कराकर जन्म सफल करूं देह धारण करके मनुष्य के रूप में तू मेरे लिए आया हुआ है फिर उसी दिन अन्य समय कहा था देखो ना निरंजन किसी में लिप्त नहीं है खुद रुपया लगाकर गरीबों को दवा खाने ले जाया करता है विवाह की बात पर कहता है बापरे विशालाक्षी नदी का भंवर है उसे मैं देखता हूं एक ज्योति पर बैठा हुआ है काशीपुर में 23 दिसंबर 1885 सौ ईस्वी को उन्होंने यही अनुपम स्नेह दिखाते हुए कहा था तू मेरा बाप है मैं तेरी गोद में बैठूंगा इन समस्त घटनाओं तथा वार्तालाप के अंशों से निरंजन के प्रति ठाकुर के आगाध स्नेह एवं विश्वास का परिचय मिलता है परंतु ठाकुर कभी स्नेहांध नहीं थे आवश्यकतानुसार शुभाकांक्षी पिता के समान नियंत्रण भी किया करते थे श्रीयुत निरंजन स्वभाव से ही उग्र थे नाव द्वारा दक्षिणेश्वर आते समय एक दिन उन्होंने नाव में सवार लोगों को श्री रामकृष्ण की वृथा निंदा करते सुना पहले तो उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया परंतु उस पर भी उन लोगों के चुप न होने पर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर नाव को डुबोने के लिए उद्यत हो गए निरंजन का शरीर अत्यंत सुदृढ़ तथा बलवान था तथा वे तैरने में भी बड़े कुशल थे उनकी क्रोधपूर्ण मुद्रा के समक्ष सभी भय से काँपने लगे तथा बहुत अनुनय विनय एवं क्षमा प्रार्थना करते हुए निंदकों ने उन्हें इस कार्य से विरत किया बाद में यह बात मालूम होने पर ठाकुर ने उन्हें डांटते हुए कहा क्रोध चांडाल होता है क्या कभी क्रोध के वशीभूत हो जाना चाहिए सज्जन का क्रोध जल पर के चिन्ह जैसा होता है पढ़ते ही मिट जाता है हिन बुद्धि के लोग कितनी ही गलत बातें कहते रहते हैं उसे लेकर वाद विवाद करते रहो तो जीवन उसी में बीत जाएगा ऐसे अवसरों पर तो लोगों को कीड़े के समान समझते हुए उनके बातों की उपेक्षा करना क्रोध के वश में आकर तो कितना बड़ा गलत कार्य करने जा रहा था भला सोच कर तो देख बेचारे माझी मल्लाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उन गरीबों पर भी अत्याचार करने तैयार हो गया था निरंजन उन दिनों कुछ अधिक परिमाण में घी खाया करते थे इसका पता लगने पर ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया इतना घी क्यों खाता है क्या लोगों की बहु बेटियां भगाएगा भक्तों को ठाकुर विचार बुद्धि रहित होने से मना करते थे बिना विचार किए अथवा आदर्श की मर्यादा को हानि पहुंचाते हुए कोई धारणा बना लेने या व्यक्त करने पर ठाकुर तुरंत ही उसमें संशोधन कर दिया करते थे एक दिन श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर के प्रसंग में ठाकुर कह रहे थे इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिंता नहीं करता तो लोग कितना धिक्कार थे निरंजन तुरंत बोल उठे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 वह बहुत अच्छा था उन्हें शिक्षा मिलेगी यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अंतर है सच्चा भक्त कामनी और कांचन को छू भी नहीं सकता पास भी नहीं रख सकता क्योंकि कहीं आसक्ति ना आ जाए आवश्यकतानुसार इस प्रकार नियंत्रण करने पर भी ठाकुर की वाणी तथा क्रियाओं में स्नेह विश्वास सत धाराओं में प्रवाहित हुआ करता था लाटू महाराज ने एक बार कहा था एक दिन ठाकुर ने भावावेश में निरंजन भाई को स्पर्श कर दिया इस पर तीन दिन और तीन रात तक उसकी आँखों की पलखें नहीं झपकी थीं सतत ज्योति दर्शन कर रहा था और जप किए जा रहा था तीन दिन तक उसकी जीभ से जप न छूटा बड़ा भूत उतारता था ना, इसीलिए उन्होंने ठाकुर ने विनोदपूर्वक कहा इस बार ऐसा वैसा भूत नहीं चढ़ा है बिल्कुल भगवान भूत ही गर्दन पर सवार है तेरी क्या बिसात जो तू उसे गर्दन से उतार सके दक्षिणेश्वर में आते जाते एक दिन सुअवसर देख देखकर ठाकुर ने निरंजन को दीक्षा दी भक्तों में किसी किसी को इस प्रकार के स्पर्श के अतिरिक्त दे कभी कभी मंत्र दीक्षा भी दिया करते थे इस दीक्षादान के समय वे साधारण गुरुओं की तरह शिष्यों की जन्मपत्री का विचार या पूजा आदि नहीं करते थे किंतु योग दृष्टि की सहायता से उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखकर तेरा यह मंत्र है कहकर मंत्र बतला देते थे निरंजन तेजचंद्र, वैकुंठ आदि कुछ भक्तों पर उन्होंने इसी तरह कृपा की थी यह बात हमने उन लोगों से सुनी है ठाकुर के स्नेह एवं आध्यात्मिक स्पर्श से पूर्ण रूपेण अभिभूत होकर निरंजन ने उन्हीं को अपने जीवन के ध्रुव तारे के रूप में स्वीकार किया था और क्रमशः उनके स्वरूप से परिचित भी हुए थे इसलिए जिस रात 6 नवंबर अठारह ईस्वी को गिरीश आदि ने ठाकुर के शरीर में मां काली का आविर्भाव देखकर उनके चरणों में पुष्पांजलि दी थी उसी रात निरंजन ने भी भक्ति भक्तिगतगत चित्त से ब्रह्ममयी ब्रह्ममयी कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करके उनके चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम किया था परंतु इस स्वरूप के पहचानने से भी बड़ी चीज थी ठाकुर के प्रति उनका आंतरिक प्रेम जिसके फल स्वरूप त्यागी संतानगण पूर्णतया उनके अपने हो गए थे काशीपुर में रहते समय एक दिन तेईस दिसंबर अठारह सौ को ठाकुर परीक्षा लेने के निमित्त निरंजन की ओर इंगित कर बोले अभी निरंजन घर गया था तू बता तुझे क्या मालूम पड़ता है निरंजन ने बेझिझक उत्तर दिया जी पहले प्यार ही था परंतु अब छोड़ कर नहीं रहा जाता निरंजन एक तो शक्तिशाली और वीर भावपूर्ण थे फिर ठाकुर की अंतिम व्याधि के समय उनकी सभी तरह से रक्षा करना उन्होंने अपना प्रमुख कर्तव्य मान लिया था इसके फलस्वरूप यद्यपि कई बार उनका आचरण दूसरों को अप्रिय प्रतीत होता था तथापि ठाकुर के प्रति उनका एकनिष्ठ निष्ठ अनन्य प्रेम देखकर वे नाराज न ना हो मुग्ध ही हुआ करते थे ठाकुर की बीमारी के अंतिम दिनों में युवक भक्तों ने मिलकर यह निश्चित किया था कि हर किसी को ठाकुर के पास नहीं जाने दिया जाएगा वीर भक्त निरंजन ने आगे बढ़कर इस अत्यावश्यक परंतु अप्रिय कार्य का भार स्वीकार किया उन्हीं दिनों एक बार भक्त श्रेष्ठ रामचंद्र दत्त ने ठाकुर के निकट जाने की इच्छा व्यक्त की पर निरंजन ने मना किया तब राम बाबू ने कुछ मिठाइया और माला लाटू के हाथ में देते हुए कहा अरे इसे ऊपर ले जाकर प्रसाद करके ला दे इस पर दुखी होकर लाटू ने निरंजन से कहा इन्हें ऊपर जाने दो न भाई आपस में भी क्या यह सब नियम लागू करना चाहिए परंतु निरंजन तब भी तस से मस ना हुए तब लाटू कटाक्षपूर्ण पूर्वक बोले शाम पुकुर में उस दिन जब दानाकाली विनोदनी को साहब के वेश में ले आया तो तुमने उसकी छो, उसको छोड़ दिया और अब इनके जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते पाठकों की जिज्ञासा निवारणार्थ यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि ठाकुर के श्याम पक अवस्थान काल में विनोदनी नामक एक भक्तिमती अभिनेत्री ने श्री कालीपद घोष दानाकाली के समीप ठाकुर के दर्शन करने की विशेष इच्छा प्रकट की थी किंतु उस समय निरंजन आदि ने यह नियम बनाया था कि इस तरह की स्त्रियों को ठाकुर के पास नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इनके स्पर्श से ठाकुर की बीमारी बढ़ती है अतः अन्य कोई उपाय न देखकर दानाकाली विनोदनी को साहब के वेश में ले आए और द्वारपाल निरंजन को साझा झासा देकर उसे ठाकुर के दर्शन कराए हाँ वहाँ जाकर अवश्य उन्होंने सब कुछ प्रकट कर दिया और इस प्रहसन पर हंसी भी हुई अस्तु उस दिन लाटू की बात पर निरंजन का दिल पिघला और उन्होंने राम बाबू से कहा आप ऊपर जाइए इसके बाद लाटू जब ऊपर गए तो अंतर्यामी ठाकुर ने मानो उस दिन की सारी बातें जानकर ही लाटू से कहा देख कभी किसी के दोष मत देखना लोगों के सिर्फ गुण ही देखना ठाकुर की बात पर लाटू को बड़ा दुख हुआ और नीचे आकर उन्होंने निरंजन से कहा भाई निर्जय से मूर्ख की बात पर बुरा मत मानना यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट है कि निरंजन तो उस समय अपना कर्तव्य पालन किए जा रहे थे उन्हें सुख और दुख का अवकाश ही कहाँ था